परमार्थ प्रसंग 225 संसार यदि अखंड सुख रूप ही होता रोग शोक दुख अभाव आपद विपद चिंता भय आदि न होते तो भगवान को पुकारने ही कौन जाता उन्होंने ये सब दे रखे हैं हमारे सबक सीखने के लिए हमारी परीक्षा के लिए जिससे हम उन्हें भूले न रहें जिससे बाध्य होकर उनके शरण में जाना पड़े इसलिए सुख दुख सब अवस्थाओं में ही उन्हें जकड़कर पकड़े रहो उन्हें अपना सर्वस्व समझकर जी भर के प्यार करो समझे रहो वे ही तुम्हारी एकमात्र गति तुम्हारे सहायक और सहारा है ऐसा करने से देखोगे दुख शोक और जितना भी कुछ अमंगल है सब भाग जाएंगे मन किसी से भी विचलित न होगा अंतकरण आनंद से परिपूर्ण रहेगा दो ईश्वरानुराग के कंगाल बनो उसकी प्रेम में मूर्ति देखने के लिए व्याकुल होकर रो उनके लिए पागल हो जाओ मानो उनके बिना जीवन वहन ही कठिन है उनके समान दुख का दर्दी और कौन है उनके समान अपना आदमी अपने मन का आदमी और कौन है सैकड़ों अपराध करने पर भी पश्चाताप होने से वे माफ कर देते हैं गोदी में लेते हैं उनका प्रेम असीम है धारणातीत वे अनंत सुख के सागर हैं वे अमृत के सागर हैं उनमें कूद पड़ो अमृतत्व प्राप्त होगा आनंद से ओत प्रोत होकर आनंद में ही उतराने लगोगे रसगुल्ला जैसे रस में तैरता है वैसे भक्त क्या ऐसे ही भगवत रस आस्वादन छोड़कर मुक्ति या निर्वाण नहीं चाहता दो सौ सत्ताईस दो प्रकृति के होते हैं एक प्रकार के खूब शराब पीकर नशे में चूर होकर आनंद से माँ माँ कहते हुए हंकार देते हैं और श्यामा संगीत गाते गाते से तर हो जाते हैं और द्वितीय ज्यादा शराब पीते हैं कि अंत में बेहोश होकर अचैतन्य अवस्था में पड़े रहते हैं उनका ऐसा हुआ बिना मन नहीं मानता आशा पूरी नहीं होती पहला समूह है भक्त दूसरा है ज्ञानी दोनों ही अपने अपने तरीके से साधना में तन्मय होते हैं पर भक्त तस्य अहम् मैं उनका हूँ भाव बचाए रखता है और ज्ञानी अपने अहम को उनमें लय करके सोहम का अनुभव करता है मैं ही वह अखंड अनंत सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूँ कहो किसका आनंद ज्यादा है दोनों ही ज्ञान और भक्ति की चरम अवस्थाएं हैं एकात्म भाव है वहां दोनों परस्पर मिल जाती हैं कौन कौन सी है पहचान नहीं, पहचाना नहीं जा सकता निराकार ब्रह्म भौतिक आकाश के समान विराट नहीं है वह है अखंड चैतन्य स्वरूप यह चैतन्य ही सर्वव्यापी है सब वस्तुओं में ओत प्रोत है उन्हीं की सत्ता से उन्हीं के अस्तित्व से समस्त वस्तुओं का अस्तित्व है उन्हीं की चित्त प्रभा से उन्हीं के ज्ञानारोक से जागतिक ज्ञान है उन्हीं के आनंद से संसार का यत्किन आनंद प्रवाह है इस तरह से वे विराट हैं ध्यान की सुविधा के लिए आकाश उनकी एक उपमा मात्र है